महाभारत द्रोण पर्व महाभारतद्रोणपर्व चतुरशतमोध्याय अर्जुन का कौरव महारथियों के साथ घोर युद्ध संजय उवाच तब का ही समीक्षम विष्ण्यंधकु तमहू प्राग तरजिघा सतयपरा संजय कहते हैं राजन आपके सैनिक इस प्रकार विष्णु और अंधको के श्रेष्ठ पुरुष श्री कृष्ण तथा रत्न अर्जुन को आगे देखकर उनका वध करने की इच्छा से उतावले हो उठे इसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं के वध की अभिलाषा से शीघ्रता करने लगे सुवर्णचित्र व्याघ्री स्वर्णविमहारथ दीपय दिशा ज्वलदी वे कौरव सैनिक व्याघ्र चरम से आच्छादित स्वर्ण जटित और गंभीर घोष करने वाले प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विशाल रथों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे रुक्म पुनय च दुष्प्रेक्षे कार्म पृथ्वी ओ पितय सुर गये पृथ्वी पते वे सोने के पंख वाले दुर्लक्ष्य बाणों और क्रोध में भरे हुए घोड़ों के समान अनुपम ठंकार ध्वनि करने वाले धनुषों के द्वारा भी समस्त दिशा में दीप्तिखेर रहे थे भूरिश्रवाशल कर्ण मृषसेनो जयद्रथ कृप्च मद्राज द्रोणीश रथना वर ते पिबंत इवाकाशम अश्वैर महारथा जराजय दस दिशो वैयाघ्रेम चंद्रक भूरे स्रवा सल कर्ण विश्न जयद्रथ कृपाचार्य मद्राज शल्य तथा रथियों में सृष्ट अश्वस्थामा ये आठ महारथी व्याघ्र चरम द्वारा आच्छादित तथा स्वर्ण में चंद्र चिन्हों से विभूषित अश्वों द्वारा आकाश को पीते हुए से दसों दिशाओं को सुशोभित कर रहे थे ते धनसिता सुसनरथ में घो गणेश समावृण्वन दस दिश पार्थ सहित सर कौलूतका हयाचिता तदा शीघ्र दीप यो दिशो दस रोष में भरे हुए उन कबधारी वीरों ने मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले रथों और पहने बाणों द्वारा अर्जुन की दसों दिशाओं को आच्छादित कर दिया देश के विचित्र एवं शीघ्र गामी घोड़े उस समय उन महारथियों के वाहन बनकर दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे आ जाने ये महावे गय नाना देश चा चा यो हयोत्तम कुयोधवराराजस्तव पुत्रसव धनंजयरथम शीघ्रमुपाद्रवन नाना देशों में उत्पन्न महाशाली आजने लक्षण इस प्रकार है गुड़संध्या सुलक्षण का काोधा तो जित सारयुता जितेन्द्रिया क्षुदृता हितम चापी नौ दुख त्याजाने अर्थात जिनके शरीर से गुड़ की सी गंध आती हो जो कांति से अत्यंत चिकने और चमकीने जान पड़ते हो क्रोध को जीत चुके हो बलवान और जितेंद्रिय हो तथा भूख प्यास के कष्ट का अनुभव न करते हो उन घोड़ों को धीर पुरुषों ने आजाने कहा है पर्वती अर्थात पहाड़ी पर्वती घोड़ों का लक्षण यो होना चाहिए बलाता स्निग्ध के सात खुरा दृढ़ा महाजवास्ती विख्याता अर्थात अत्यंत विख्यात पर्वती घोड़े बलवान होते हैं उनके बाल चिकने टाप गोल पैर सुदृढ़ और वेग महान होते हैं नदीज अर्थात दरियाई नदीज या दरियाई घोड़ों का लक्षण इस प्रकार है अश्वाह सकर्णिकाकारा क्वन नदी तीर जाह समुदिष्ट पूर्वार्धे सुदग्राह पश्चाध्ये जाता किंचित कहीं नदी के तट पर उत्पन्न हुए कनेर युक्त अश्व नदीज कहलाते हैं वे आगे के आधे शरीर से ऊंचे और पिछले आधे शरीर से कुछ नीचे होते हैं आजाने पार्वती अर्थात पहाड़ी नदीज अर्थात दरियाई तथा सिंधुदेशी उत्तम घोड़ों द्वारा आपके पुत्र की रक्षा के लिए उत्सुक हुए श्रेष्ठ कौरव योद्धा सब ओर से शीघ्र ही अर्जुन के रथ पर टूट पड़े महासंखा दुर सत्तमा पूज दिव राजीं चसागरा नरेश्वर उन पुरुष प्रवर योद्धाओं ने समुद्र सहित पृथ्वी और आकाश को शब्दों से व्याप्त करते हुए बड़े बड़े शंख लेकर बजाए तथे दद्मत शंख वासुदेव धनंजय प्रवरऊ सर्व सर्वसंखवरौ भुवि इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन भूतल के समस्त शंखों में उत्तम अपने दिव्य दिव्यशंख बजाने लगे देवत्त चौंते पांंचजन्यं के केशव शब्दस्तु देवदत्तस्य धनंजय समीरितः समीरीता पृथ्वी चातरिक्षम चिथ स अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और श्रीकृष्ण पांचजन्य धनंजय ने बजाए हुए देवदत्त का शब्द पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया तथा वा पाँचजन्यों वासुदेव समीरि सर्वश्दानिक्रम्य पूरासी इसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण के बजाए हुए पांच जन ने भी संपूर्ण शब्दों को दबाकर अपनी ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को भर दिया तस्में तथा वर्तमाने दारुणे नाद संकुले संकुलीरूण त्रास जनने सूराण हर्षवर्धने ई <laughs> प्रवादिता सुभेरी सूर्य झड़े स्वा नेश मृदंगे स्वीरंद्र वाद्यमेश महारथा सख्याोधनिण अमृश्यना शब्द क्रुधा परम धन्वि नाना देशा मही पादा स्वैन्यपरिक्षिण अमरसीता महाशंखा दो भीथ कृते प्रति क्य केशव सेर्जुन राजेंद्र इस प्रकार जब वहाँ भयंकर शब्द व्याप्त हो गया जो कायरों को को को डराने और को हर्ष को बढ़ाने वाला था जब ढेरी झांझ ढोल और मृदंग आदि अनेक प्रकार के बाजे बजने और बजाए जाने लगे उस समय दुर्योधन का हित टहने वाले विख्यात महारथी उस शब्द को न सह सकने के कारण कुपित हो उठे वे नाना देशों में उत्पन्न वीर महारथी महाधनुर्धन महिपाल जो अपनी सेना का संरक्षण कर रहे थे अमर से भर कर बड़े बड़े शंख बजाने लगे वे श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रत्येक कार्य का बदला चुकाने को उद्यत थे बभूव तब तत्सैन्यम शंख शब्द समेरितम उदिग्ध रथनागा अस्वस्थम इव वापि प्रभु आपकी वह सेना शख के शब्द से व्याप्त होने के कारण अस्वस्थ दिखाई देती थी उसके हाथी घोड़े और रथी सभी उद्विग्न हो उठे थे तत्प्रविद्धम इवाकाशम सुरही शखिना बभुआ भृतम उद्घ्नम निर्घातरीवित सूरवीरो ने शख ध्वनि से आकाश को विद्यता कर डाला वह बद्र की व्याप्त सा होकर अत्यंत उद्वेगजनक हो गया स शमहान राज्यनादयतम तत्सैन युगात इव सं राजन प्रलय काल के समान सब ओर फैला हुआ वह महान शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करने और आपकी सेना को डराने लगा तथो दुर्योधनोष्ठ च राजानस्ते महारथा जयद्रथ से रक्षा पांडव पर्यवरियन् तदनंतर दुर्योधन तथा आठ महारथी नरेशों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए अर्जुन को घेर लिया तथो द्रोड़े त्रि सप्तवा अर्जुनम च त्रिभीर्भल्ल ध्वजवास पंचभी उस समय अश्वस्थामा भगवान श्री कृष्ण को तिहत्तर मार मारे तीन भल्लों से अर्जुन को चोट पहुँचाई और पास से उनके ध्वज एवं घोड़ों को घायल कर दिया। नाम सत भीताड़्यर्थम संक्रुद्ध प्रतिविधे जनार्दने श्री कृष्ण के घायल हो जाने पर अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे उन्होंने छह द्वारा को को छत कर दिया दस फिर अर्जुन ने से कर्ण को और तीन बाणों द्वारा विष सेन को घायल करके राजा शल्य के बाण से धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला गृह धनुरण्यतः तू शल पांडवम भोरे श्रवास भिर्ण एम पुख शिला तब सल ने दूसरा धन था देकर पांडुपुत्र अर्जुन को भिन डाला भूर श्रभा ने शान पर तेज किए हुए सुवर्ण में पंख वाले तीन बाणों से उन्हें घायल कर दिया कर्णो द्वांशता च वृतसेनश सप्तृत्य सप्त्याप भी शरिय मद्रराज दशभिव्रदेश फिर कर्ण ने बत्तीस ब्रिस्त ने सात जद्रथ ने तिहत्तर कृपाचार्य ने दस तथा मद्रास्य ने भी दस बाढ़ मारकर रण क्षेत्र में अर्जुन को मिंद डाला तथा शराणाम ष्या द्रौड़ी पार्थम अभा किरत वासुदेव च विशत्या पुनः पार्थम च पंच तत्पश्चात अश्वस्थामा ने अर्जुन पर साठ बाण बरसाए फिर श्री कृष्ण को बीस और अर्जुन को भी पांच बाण मारी प्रसस्तुनग्रहता स्व कृष्ण सारथी प्रत्य सता पाणीलाघम तब श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं उन श्वेत वाहन पुर अर्जुन ने जोर जोर से हंसते और हाथी की पूर्ति दिखाते हुए उन सबको बिन्द कर बदला चुकाया कर्णम द्वादश भी मृत से शल्य सथरम चापम मुष्टिदेह से व्यकृत कर्ण को बारह और विश्वन को तीन बाणों से घायल करके राजा शल्य के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से, से पुनः काट डाला सोमदत्तीर्विध्वा शल्यम ची शरिय शिखाकार द्रोणीम चाष्टभ इसके बाद भूरी श्रभा को तीन और शल्य को दस बाणों से बिन्द कर अग्नि की ज्वाला के समान आकार वाले आठ तीखे बाणों द्वारा अश्वस्था को घायल कर दिया गौतम पंचविशत्या सैंधव चते नुनद्रोणीम च तत सो तत्पश्चात कृपाचार्य को पच्चीस जयदरथ को सौ तथा अश्वस्थामा को पुनः उन्होंने सत्तर माण मारे भूरी स्रवा सुध प्रतोदम अर्जुन तहति सप्त्या भूस्रभा ने कुपित होकर श्री कृष्ण का चाबुक कार्ड और अर्जुन को तिहत्तर बाणों से घरी चोट पहुँचाई तथा सरसत तीक्षण प्रत्यशे धद्रुतम क्रुद्धो महावातो धना घना जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार श्वेत वाहन अर्जुन ने कुपित हो सैकड़ों तीखे बाणों द्वारा उन शत्रुओं को तुरंत पीछे हटा दिया ये श्री महाभारते द्रोण पर्वी जयद्रथ बद परवणि संकुल युद्ध चतुराधिक शमो अध्यायः इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथव पर्व में संकुल युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ